पुराण शिवपुराण वायविशहिता उपमन्युवाचाते कृष्ण पंचावर मार्गत योगेश्वर पुण्यम कर्म ये न समाप्य उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूँगा जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पुण्य रूप से सम्पन्न होता है जय जय जगदनाथ संभो प्रकृति मनोहर नृत्य चेतस्वभाव चे अतिगत कलुष प्रपंचवाचा अनसा पदवीमतीत तत्व जगत के एकमात्र रक्षक नित्य चिन्मय स्वभाव प्रकृति मनोहर संभो आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मलवाणी तथा मन की पहुष्य भी परे है आपकी जय हो जय हो स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेषित स्वात्म तुल्य महाशक्ति जय शुद्ध गुणाणव आपका शिव ग्रह स्वभाव से ही निर्मल है आपकी चेष्टा परम सुंदर है आपकी जय हो आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है आप विशुद्ध कल्याण मय गुणों के महासागर हैं आपकी जय हो अनंत कांति सम्पन्न जया सचित विग्रह अतर्क महिमाधार जया नाकुल आप अनंत कांत से संपन्न है आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है आपकी जय हो आप अतर्क महिमा के आधार हैं तथा तो शांति में मंगल के निकेतन है आपकी जय हो निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय निरंतर परानंद जय निवृत्तिण निरंजन निर्मल आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट रहने वाले शिव आपकी जय हो निरंतर परमानंद में शांति और सुख के कारण आपकी जय हो जयाति परमश जयाति करुणास्पद जय स्वतंत्र सर्वस्व जयाश्रजित वैभव अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से शोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो प्रभो आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा तो आपके वैभव की कहीं क्षमता नहीं है आपकी जय हो जय हो जयावृत महा विश्व जया नवृत के ने जयोत्तर समस्त जयात्यंत निरुत्तर आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं आपकी जय हो जय हो आप सबसे उत्कृष्ट हैं किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है आपकी जय हो जय हो जया अद्भुत जयाक्षुद्र जयाक्षत जया जया जया मेय जया माया जया जया मलम आप अद्भुत हैं आपकी जय हो आप, आप अक्षुद्र महान हैं आपकी जय हो आप अक्षत निर्विकार हैं आपकी जय हो आप अविनाशी है, आप आप हैं आपकी जय हो अप्रमेय परमात्मन आपकी जय हो माया रही महेश्वर आपकी जय हो अजन्मा शिव आपकी जय हो निर्मल शंकर आपकी जय हो महाभुज महासार महागुण महाकथ महाबल महामाय महाराष महारथ महा महासार महागुण महा महा महा महा महा महा महा महा महती कृत कथा से युक्त महाबली महामायावी महान रसिक तथा महारथ आपकी जय हो नमः परम देवाय नमः परम हे तबेद नमः शिवाय शांताय नम शिवतराय ते आप परम आराध्य को नमस्कार है आप परम कारण को नमस्कार है शांत को नमस्कार है और आप परम कल्याणमय को नमस्कार है तदीनम्रीकृष्ण जगद्धि ससुरासुरम अतस्तता क्षमते कोति वर्ति देवताओं और अवसरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है अयम संप्रयक्षत हे सनातन देव यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें जय अम्बिके जगन्मातर जय सर्व जगन्मई जया नवधिक्वर्य जया अनूपम अभिग्रहे अम्बिके जगन्मातर आपकी जय हो सर्व जगन्मई आपकी जय हो असीम ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली आपकी जय हो आपके विग्रह की कहीं उपमा नहीं है आपकी जय हो जय वांग मन साती जया चिद्भात भंजके जय जन्म जरा हीने जय कालोतरो तरे मनवाणी से अति शिवे आपकी जय हो अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो जन्म और जरा से रहित उमे आपकी जय हो काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो